नकली धमन चलती रहती बोले भी है अभी है जितना पैसा नोचना है फिर बोलेंगे आप गया उनके हाथ में है गया बोलना दो दिन तीन दिन ऐसे ही सबको भी बोले भी है अभी पल्स चल रहा है वो मशीन जा ना धक्का तो पैसे निकालने की धातिंग है इन्वेटर वेंटिलेटर पर रखते हैं तो आई सी में रखते हैं उत्तम इलाज है कि तुलसी की माला पहरा देनी चाहिए और जो मर गया उसके जलाने के समय तुलसी की लकड़ी थोड़ी डाल देनी चाहिए उसके शरीर पे दुर्गति नहीं होगी तुलसी की लकड़ी चंदन की लकड़ी से भी हजार गुना ज़्यादा प्रभाव रखती सदगति कराने में चंद तुलसी चंदन की लकड़ी, तो देखी, देखी, की लकड़ी तो सुवास देगी सात्विकता देगी लेकिन तुलसी की लकड़ी तो साकेत लोग भगवान के धाम तक पहुंचाने में ताकत रखती तुलसी की माला जिसके गले में उस पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता तुलसी का बड़ा प्रभाव है